अर्थापत्ति प्रमाण तो हैं, हाँ। एक सौ छियासी पृष्ठा वन टीका में चतुर्थ में जो था ना नया पौरुषत्व अनुमाने चतुर्थ पंक्ति में टीका में अनुमाने अनुमान था ना अनुमाने करना है और ना काट देना है अनुमाने अस्मत आदि आगे खंडाकार है नैकअभिमत पौरुषे अस्मदादी अबूपेत अथर्थपत्ति परेद ठीकाने अथ तक आगमनूपण प्रतिजानी इधानूल में निरूप्यते निरूपण किया जा रहा है ज्ञाकूल व्यापार ठीक है में आगे तत्र त्र तथा अर्थपत् तो आगमन निरूपण अनंतरम निरूपण विषयत्वे सति अर्थपति आगम का निरूपण हो गया अभी अर्थपत्ति का निरूपण करेंगे मूल में त्र उपाद्य ज्ञान उपपादक कल्पन अर्थपत्ति उपाद्य अर्थात कार्य उपादक अर्थात कारणपाद्य का ज्ञान से कार्य का ज्ञान से कारण का कल्पना किया जाता है नया एक लोग कहेंगे ये कार्य लिंग का अनुमान कहते हैं उसका यहाँ अर्थापत्ति प्रमाण करते टीका <स्थाँगा> में प्रमाण से प्रमाणत् प्रमा रूप अर्थापत्य लक्षणम आह प्रमाकरण प्रमाणम तभी प्रमा अर्थापत्ति शब्द प्रमा में भी व्यवहार होता है प्रमाण में भी व्यवहार होता है और कौन सा प्रमाण प्रमा प्रमाण दोनों में व्यवहार हो जाता है कौन सा शब्द प्रत्यक्ष तो प्रमाण में व्यवहार होता है प्रमा में भी वैसे अर्थापत्ति ये दोनों में व्यवहार होता है उपाद्य उपादक कल्पनम कल्पनम अर्थात उसका ज्ञान का ज्ञान का ज्ञान का का कारण होना ये तो जैसे यहाँ दृष्टांत देते हैं पीन तो और दिवा अभुजान से रात्रि भोजन इसमें कारण कौन है कार्य कौन कौन होगा रात्रि भोजन हो गया कारण तो यहाँ उपाद्य अर्थात तो कार्य का ज्ञान से पीन तो दिखता है दिखता है तो उपपादक कारणम रात्रि भोजनम इसका कल्पना करते हैं तर टीका में उपपादक ज्ञानम करणम उपाद्य ज्ञानम फलम इति भ्रम व्यावृत्ति तो अर्थम आह साधारणत तो हम कहते हैं को ये नूल हुआ कर्ता में अर्थात जो उपादान करता है इसलिए वो ही तो कर्ण होना चाहिए और उपाद्य वहा पद धातु से हुआ तो वो तो कार्य होना चाहिए उपाद्य और उपादक जो होगा वो कर्ण होना चाहिए तो उपादक ज्ञानम करणम उपाध्यय ज्ञानम कलम यम ये भ्रम को व्यावृत्ति के लिए कहते हैं मूल में त्ञानम करणम कार्य ज्ञान ही करण है उपादक ज्ञान फलम फलम अर्थात में उपाद्य ज्ञान का बीच में उपादक अभाव व्यापक अभाव प्रतियोगी तम उपाद्यम उपादक उपाद्य उपादक हो गया कारण तो यहाँ जब दीवा अभुंजान से देवदत्त रात्रि भोजन बिना पीनत्व न उपद्य कारण कौन है रात्रि भोजन तो कहते हैं कि यो हो गया उपादक उपादक का अभाव अर्थात रात्रि भोजन का अभाव जी। उसका व्यापक अभाव कौन होगा पीनत्व तो अभाव उपपादक अभाव व्यापक अभाव उसका प्रतियोगी कौन होगा पीनत्व तो प्रतियोगी तुम उपाध्युम भी न तो ही उपाध्य जैसे कहते धूमो और बन्नी में जब हम कहेंगे की वहां कौन है दुम। ना, दुम का कारण ना धूमो का ज्ञान कारण होता है वो तो ज्ञापक कारण जनक कारण बन्नी बन्नी तो बन्नी अभाव का व्यापक अभाव कौन होगा धूम अभाव उसका जो प्रतियोगी होगा धूमो तो उसी को ही अच्छा यहाँ थोड़ा अलग हो जाएगा धूम धूम हो गया कार्य उस दृष्टि से यहाँ घट जाएगा उपादक हो गया बनी कारण उसका अभाव उस अभाव का व्यापको हो गया दुमा भाव धूमाभाव भाव का प्रतियोगी हो गया धूम हो गया उपाद्य कार्य यदि उपाद्य लक्षण आह मूल में येन विना यदनुपन्न तेन विना कनुपन्न विना पीन तम अन्न तत्पीन त्र उपाद तर्था रात्रिभोजन में वो पीन वहाँ भोजन में उपपाद्य हो जाएगा पीन कार्य हुआ तत्र तेत्र इति तेन इति अर्थात पीन तो अर्थ no तेन तेनो कारण है नीन तेन कारण कार्य आगे टीका में उपाद्य अभाव उसका व्याप्य अभाव उपाद्य हो गया कार्य तो कार्य अर्थात पीनत्व तो अभाव का व्याप्य अभाव कौन सा अभाव हो जाएगा रात्रि भोजन क्योंकि रात्रि भोजन अभाव ये हो जाएगा व्याप्य रात्रि भोजन अभाव होने से पीनो तो अभाव होगा इसलिए रात्रि उपादक उपाद्य हो गया पीनत्व पीनत्व तो। तो का अभाव का व्याप्य हो गया रात्रि भोजन अभाव उसका प्रतियोगी हो जाएगा रात्रि भोजन यही उपादक उपादकों का लक्षण मूल में अभावे अभावे ये युपत्ति यत्रिभोजन का रात्रि भोजन का अभाव होने से रात्रि तत्र तत्र तेन उपादक कारण ठीक है मैं आगे तत्र तत्र इति त्री त्र अर्थ तस्तंत्र भोजनम तत्त्रत्रिभोजन तीन उप पदक मूल में उपाद्य उदाहरणिका उप उदाहरणम उदाहरण आगे उपपादक उदाह दोनों का उदाहरण मूल में देते हैं यथा यहाँ रात्रिभोजन विना दिवा अभुंजान पीनत्व यहाँ अर्थात विशेषण होना चाहिए दिवा अभुंजान तभी तो जाकर के ये अर्थापति घटेगा रात्रिभोजन में बिना दिवा इति भुंजान पीनुपत्ति वन कार्यं ये हो गया उपपाद का उदाहरण आगे उदाहपादक का उदाहरण यहाँवा रात्रिभोजन से अभावे से अनुपपत्ति इसलिए रात्रि भोजन हो जाएगा उपबाधक कारण अर्थापत्ति <coughs> <coughs> प्रमाण का तीन बाधक होते हैं अर्थापत्ति हैं कि अन्यथा तो इसका बाधक हो जाएगा अन्यथा अपी उपपत्ति और अन्यथा एवं उपपत्ति अन्यथा अपी और अन्यथा एवं दोनों अंतर हैं और अनुपत्ति अनुदय अर्थापति का उदय ही नहीं हो पाएगा क्योंकि आपको ऐसे पहले स्थिति मिले तो ये नहीं होने से ये नहीं हो पाएगा तो इस प्रकार की अगर स्थिति नहीं होगा तो फिर अर्थापति का उदय ही नहीं हो पाएगा अन्यथा अन्य अन्यथा एव और अनुदय अनुदय आगे टीका में दक्षिण पार्श में प्रमित अर्थापत्ति शब्द प्रवृति निमित्त मह अभी अर्थापत्ति प्रमा में भी व्यवहार होगा प्रमाण में भी व्यवहार होगा तो प्रमिति अर्थात प्रमा प्रमा में अर्थापत्ति शब्द जब कहेंगे तो उसका व्याख्यान कैसे होगा कहते हैं रात्रि मूल में रात्रि भोजन कल्पना रूपायाम प्रमित प्रमा होता है रात्रि भोजन का कल्पना तो इसमें अर्थ से आपत्ति का अर्थ कल्पना आपत्ति प्राप्ति अर्थ hmm. से प्राप्ति कैसे प्राप्ति होता है कल्पना या अर्थ से कल्पना ष्ठी सर्थपत्तिशब्दों प्रमा वर्त hmm. जो प्रमा प्रमिति में अर्थपत्ति प्रमिति में रहेगा कैसे षष्ठी समास करेगा अर्थस्य कल्पना आगे तत्क अर्थपति प्रमाण का जो कारण है वहाँ भी अर्थापति शब्द व्यवहार होगा उसके लिए मूल में कहते हैं कल्पना करण पीनत्वादि ज्ञाने पीनत्व जो कि कार्य है कार्य उपाद्य उसका ज्ञान से हम कारण का ये करते हैं कल्पना करते हैं कल्पना करण पीनत्वादि ज्ञाने तू अर्थस्य आपत्ति आपत्ति का अर्थ कल्पना यस्मात् अर्थ तो से कल्पना यशमात अर्थापत्ति बहुत जिससे होता है वो करण हो गया तो एक शब्द में दो समाज कर दिया हाँ, अर्थापति में दो प्रकार के कारण होने से एक में एक प्रमाण हो गया तो यशमात कहने से कारण में चला जाएगा इति यस्मा इति वर्तते पद पद प्रयोग आगे एवं तांग एवं एक एवं एक बहुवी लक्षिता इस प्रकार के लक्षण से लक्षिता लक्षिता हो गया अर्थपति भी दो प्रकार की मूल में साच पति पति। इसके लिए सापत्ति कहते हैं अर्थात दृष्टर्थपत् अर्थपत्ति निरूपण से प्रपंच मिथ्यावादी सिद्ध्य तदनुप उदाह वक्त आशयन अहत अर्थपत्ति ये प्रमाण प्रमाण निरूपण क्यों करते हैं हमको प्रपंच मिथ्यात् सिद्ध करके तो ब्रह्म सत्य ये सिद्ध करने के लिए तो प्रपंच मिथ्यात्थवाद अर्थपत्ति निरूपण हम इसलिए कर रहे हैं तदनूप तो उदाहरण वक्तव्यम आशयन आशय अर्थात ऐसे विवक्षा में कहते हैं मूल में त्र दृष्टाथपत्ति इदम रजतमित पूर्वर्ति सामना में है इदम रजतम कहता है रजतवर्ति प्रतिपन्न रजत है वो व्यावहारिक है प्रातिभाषिक है जो प्रतिपन्न सामने में से रजत से नएदम रजतमित त्रषिध्य मन तम जब फिर श्रुति का ज्ञान होता है तब कहता है कि नेदम रजतम कहा करता है पूर्ववर्ति नहीं है वो तत्रात पूर्ववर्तनी जहां देखा वही निषेध करेगा निषिध्य अगर वह रजत सत्य होगा सत्य अर्थात व्यावहारिक होगा फिर निषिध्य हो जाएगा नहीं होगा तो तत्रिध्य मानव सत्यत्वे अनुपन्न सत्यत्वे अनुपन्न अर्थात मिथ्यात्म बिना अनुपन्न तो मिथ्यात्म बिना अनुपन्नम इसलिए जो प्रतिपन्न रजत है वो मिथ्या मानना पड़ेगा क्योंकि मिथ्यात्व बिना निषेध नहीं हो पाएगा सत्यत्व अनुपन्नम सत्यत्म का अर्थ हम कर लेते हैं मिथ्यात्म बिना होने से इति रजत इसलिए वो रजत को मिथ्या कहना पड़ेगा क्योंकि मिथ्यात्व बिना निषेध नहीं हो पाएगा इसलिए रजतस्य मिथ्यात्म आगे दे दिया रजत मिथ्यात्म क्या है बीच में दो अर्थ दे दिया सदभिन्न अथवा सत्य तो अत्यंता भावत्व मिथ्यात्व का पांच लक्षण अद्विचिधि में दिखाए हैं तो वहां एक कहते हैं सदभिन्न मिथ्यात्म तो ये कहते हैं आनंद बोध भट्टार का और सत्यत्व अत्यंत भाव आकार अधिक है सत्यत्व अत्यंता होना चाहिए ना सत्यत्व आगे अत्यंता हो गया ना अत्यंता भावतम सत्य तो अत्य भावत्व ये पद्म पदाचार्य कहते हैं मिथ्यात्म तो तो का दो लक्षण देते हैं ये हो गया दृष्टार्थापत्ति दृष्टार्थपत्ति लौकिक लोक में दृष्ट टीका में प्रतिपन्न्य जो द्वितीय पंक्ति मूल में कहना पूर्ववर्ती पूर्ववर्ती प्रतिपन्न इसका अर्थ कहते हैं प्रतीत प्रतीत हो रहा है कि वास्तविक नहीं है प्रतीत मात्रा तत्र आगे मूल में कहा नेदम रजतम इति तत्र द्वितीय पंक्ति में है मूल में तत्र पूर्ववर्तिनियव जहाँ दिखता है वही निषेध करना है दो मात्रा करना है टीका तृढ़ पूर्वर्ती मूल में द्वितीयपंक्ति में, में है नेदम सत्यत्वे सत्यत्वे त अच्छा आगे है। ना ये तो का नहीं जो पूर्व में है ना प्रतिपन्न रजत सत्यत्वे ये सत्यत्व का अनु पूर्व रजत होगा आगे जो द्वितीय रजतस्य वो आगे जो है तो उसके साथ जाएगा अच्छा अनुपन्न हेतु अनुपन्न हेतु से निषिध्य मानत्व रजत से मिथ्यात्म कल्पयती मिथ्यात्म के बिना अनुपन्न है अनुपन्न होने से अनुपन्न हेतु से निषिध्यम जो रजत है वो रजत मिथ्या होना पड़ेगा कल्पयति निषिध्य मन रजत से रजत ये निषिध्यम तो का कल्पना करवा देगा निषिध्य मनत्व न उपन्न किंग तद तदात कि मिथ्यात्व कल्पयती आगे टीका में कहते है कि त वो तो तो क्या है तो का लक्षण तृतीय पंक्ति में मूल में कह दिया सदभिन्न सत्य तो अत्यंत मूल में दो लक्षण दे दिया तो प्रपंच मिथ्यात् तो सिद्ध करना ये अर्थापत्ति प्रमाण निरूपण का आवश्यकता है इसलिए एक स्थान दिखा दिया रजत का मिथ्यात्म तो, जैसे तो जैसे रजत मिथ्यात्म तो, तो क्यों हो गया क्योंकि मिथ्या मिथ्यात्व बिना इसका निषेध नहीं हो पाएगा इसी प्रकार की भी प्रपंच भी मिथ्या है क्योंकि मिथ्यात्म के बिना इसका निषेध नहीं हो पाएगापत्तिर यथा यूयमण वाक्य से स्वाथ अनुपत्ति मुखे न अर्थर कल्पनम जो श्रीयमाण वाक्य उसका स्वाथ अनुपत्ति अर्थात जैसे पदार्थ साक्षात मिलता है वो अनुपत्ति होने से यथा अर्थांतर का शब्द का अर्थ दुख तो इसका अर्थ बंध आत्मभिद शोकम तरती आत्मज्ञानी अर्थात आत्मज्ञानी तो की प्रत्यय हो गया तो आत्मज्ञानी शोकम तरती अर्थात आत्मा का ज्ञान होने से बंधु को पार हो जाता है तो जो चीज ज्ञान से पार हो जाएगा तो वो निश्चित रूप से अज्ञान से आया होगा नहीं तो ज्ञान मात्र से कैसे पार हो जाएगा तो इसलिए कहते हैं आत्मज्ञानी अगर शोकों को पार कर जाता है तो मानना पड़ेगा ये जो शोक है बंध है वो अज्ञान से हुआ क्योंकि बंध अज्ञान अज्ञान कार्य बिना ज्ञान के द्वारा उसका तरण नहीं हो पाएगा ये यथापति देंगे इति अत्र श्रोत शोक शब्द वाच्य बंध जा... बंध जातस्य जात समूह बंध समूह इसको शोक शब्द से कहा गया ज्ञान निवर्तव ये जो बंध जात है वो ज्ञान निवर्त्य है ये बंध जात से ज्ञान निवर्तव अन्यथा अनुपत् बंध से मिथ्या कल्य बंध अज्ञान से हुआ अज्ञान से जो होगा वो कल्पिता कल्पित मिथ्या <coughs> बंधजात ज्ञान निवर्त तो अन्यथा अनुपत्तिया अन्यथा अर्थात तो सत्य सती तो इसका ज्ञान निवर्तत्व तो इसी नहीं होगा अन्यथा अनुपत्या बंधस्य मिथ्यात्म कल्प्यते बंध मिथ्या, तो से बिना ज्ञान निवर्तित्व न उपपन्नम इसलिए ज्ञान निवर्तित्व से अन्यथा अनुपत्या बंध मिथ्या इस प्रकार की कल्पना कर लेते हैं टीका भाई मीमांसक मतानुसारेण आह मीमांस लोग उनको ये नहीं है ज्ञान होने से बंध चला जाएगा उनको ये बात मानेगे नहीं बंधन मानते उनका हाँ। उनका ये अज्ञान बंधन नहीं ना उनका ऐसे मुक्ति, मुक्ति नहीं है ना मुक्ति उनका क्या है सुख भोग करना सुख भोग स्वर्ग उनका तो ये वेदांती जैसा सारे मिथ्या सिद्ध हो जाएगा इस प्रकार की नहीं है न फिर यहाँ पर भी प्रचुर सुख हैं, तो वो फिर अपने आप को जीवन मुक्त जीवन मुक्ति मानते गए उनका जीवन मुक्ति कहाँ उनका मुक्ति ही नहीं वेदांत में यहाँ जीवन मुक्ति मानते हैं ऐसा नहीं है मुक्ति नहीं, ही नहीं है मानते नहीं इधर ऐसे उनको प्रचल सुखी ही उनका तो फिर अपने आप को इसलिए अपाम अमृता अभुम हो जाएंगे हो जाएंगे उनका तो सन्यास सन्यास कुछ नहीं है कुछ नहीं है तो संन्यास तो इसलिए तो मंडन मिश्र को भाष्यकार पर न संन्यास का मतलब प्रचलन के लिए उस कार्य किया गया यथावा मीमांस को लोग कहते हैं यथावा जीवी देवदत्त गृह न इति वाक्य श्रवण अनंतर जीवी देवदत्त किंतु किन्तु न गृह न तो जीवी कैसे निर्णय हुआ क्योंकि ज्योतिष शास्त्र से ज्योतिष शास्त्र कहते हैं कि उसका आयु इतना दिन है तो होने से अभी जीवी मानना पड़ेगा ऐसा नहीं कि ज्योतिष जो है वो कुछ बोल दिया ये नहीं है शास्त्र से उतना प्रमाण है जीवी देवे दत्त गृह न गृह में नहीं है तो जीवी है किंतु गृह में नहीं है बाहर में रहना पड़ेगा बाहर में अगर नहीं होगा तो जीवी होकर के गृह न ये घट पाएगा नहीं घट पाएगा इसको कहते जीवी न गृह असत्वम वही सत्वम बिना न उपन्न जी। इसलिए जीविनो न गृहासत्वम बहिशत्व कल्पयति अगर बाहर में नहीं रहेगा तो फिर गृहसत्व तो ये जीवी होने से ये घटेगा नहीं आगे अभी ये श्रुतार्थापति हो गया अभी श्रुतापति का और विशेष दिखाते हैं मूल में अभिधान अनुपत्ति और अभी तो अनुपत्ति अभिधान अभिधेयते अभिधान तो अभिधान से अनुपत्ति अभिधान अर्थात पद अभिधेयते आगे कहीं के तात्पर्य वास्तविक अभिधान शब्द का अर्थ होगा तात्पर्य तात्पर्य का यहाँ अभिधान लिखना है तो तात्पर्य लिख सकते हैं तो तात्पर्य अनुपत्ति होने से पदांतर की कल्पना करवा जाता है पद का कल्पना करवाएगा क्यों खाली कोई कह दिया द्वारम इतना कह देने से हम कहते हैं कि अभी उसका तात्पर्य पूरा नहीं हो रहा है खाली द्वारम कहने से क्या तो तात्पर्य पूरा नहीं होने से पदांतर अर्थात तो अनधे ही शब्द के द्वारा पिधान क्रिया कहा जाएगा इसलिए पिधे ही क्रिया का मतलब पिधे ही पद का अध्ययन करना पड़ेगा अभिधान अनुपपत्ति होने से पदांतर की कल्पना किया जाएगा और अभिहित तो, अभिहित तो अर्थात तो अभिधान कर दिया गया उनको वाक्यार्थ आ गया किन्तु वाक्यार्थ अनुपत्ति हो रहा है होने से अर्थांतर की कल्पना करवाएंगे अभिधान अनुपति में पदांतर की कल्पना करवाएंगे और अभिहित तो अनुपति में अर्थांतर की कल्पना कराएंगे बाक्य का अर्थ आ रहा है किंतु ये अर्थ नहीं मतलब ये अर्थ से नहीं घट पाएगा इसलिए कुछ अर्थांतर की कल्पना करवाएंगे ये जो तात्पर्य अनुपत्ति जैसे लक्षणा का विचार है यहाँ ऐसे अभिहित तो अनुपति इस प्रकार की नहीं है थोड़ा अंतर दिखाएंगे तात्पर्य अनुपत्ति हो जाने से हम लक्षण कर लेते हैं और वेदांति लोग पद वाक्य सब में लक्षणा कर लेते हैं तो यहाँ ऐसे अभिहित का अनुपत्ति तात्पर्य लक्षण कर लेना इस प्रकार की नहीं है अर्थांतर की कल्पना करेंगे अर्थांतर भी लक्षणा से अर्थांतर ही आता है किन्तु तो यहाँ थोड़ा अलग अर्थांतर दिखाएंगे जो की लक्षणा कोटिका नहीं है तत्र द्वोर मध्य मूल में आगे का तत्र तत्र तो अनुपत्ति अभी तो आगे में, एक देश द्वार जितना श्रवण होने पर परन्वय का अभिधान नहीं हो पा रहा अभिधान अर्थात अनुपत्याय अभिधान उपयोगी पदातरम कल्पट अन्वय अर्थात तो उसका तात्पर्य को कथन करने के लिए अन्य पदों का कल्पना किया जाता है तत्र अभिधान अनुपत्ति ही यथा द्वार खाली द्वार कह दिया तो पिधे अध्यार करते हैं। क्यों अभिधान अनुपत्ति हो रहा है अभिधान तात्पर्य अनुपत्ति होने से अभिधान अर्थात तो अभिधि पद से अध्यार कर देते दूसरा उदाहरण देते यथावा विश्वजीता यजेत खाली इतना कह दिन से कौन ये याग करेगा अधिकारी का यहाँ ज्ञान नहीं हो रहा है, इसलिए अभिधान तात्पर्य का अनुपत्ति हो रहा है पता नहीं चलता है बाक्यो के द्वारा क्या कहते हैं इसलिए स्वर्ग कामो पद अध्याहार होने से स्वर्ग कामो विश्वजिता यजेत अभी जो कहना चाहता है तात्पर्य उसका उपपत्ति हो जाएगा टीका में वैदिक उदाहरणम आहत लौकिक उदाहरण द्वारा दे दिया विधेयक पद का अध्याय उदाहरण तो आप स्वर्ग काम पद का क्यों अध्याय स्वर्ग काम होने से तात्पुर का उपत्ति हो जाएगा तो इसके लिए कहते हैं टीका में तो तो चतुर्था अध्याय थे सर्ग सह में विसर्ग रहेगा रहना चाहिए किस सूत्र से लोग होगा तो ये दे दिए स स्वर्ग सियात सर्वान् प्रति अविशिष्टवात विश्वजिता यजेत कर्म का विधान हुआ है तो कर्म का फल क्या है कहते हैं पुत्र पशु इत्यादि कहेंगे सभी को चाहिए नहीं इसलिए यह स्वर्ग ही लेना होगा क्योंकि सर्वान् प्रति अविशिष्टत्वात स्वर्ग तो सभी को चाहिए स्वर्ग तथा सुख सुकर। ये सूत्रे स्वर्ग काम पद अध्याहार से तो ये जो प्रति और ये जो में, में और करके ये दिखाया गया तो के दृष्टांत में इसको दृष्टान अच्छा पती, पती। अच्छा शाब्दिक दृष्टार्थापति अर्थात दृष्टिया ये लेना होगा कि श्रोतार्थापति ये श्रोतो भविष्य इस प्रकार की ये हम भी सुने हैं ऐसे तो हम भी इस प्रकार कह दें अर्थात जहाँ शब्द से होता है उसको सूतार्थापति कहा जाएगा नहीं तो ये तो फिर में आएगा अच्छा, पहले हिंदी वाले लिखें सूतार्थापतिपति दृष्ट वस्तु भी अर्थापति के उदाहरण सहित लोग उत्पादन करते हैं सामने सुखि प्रयोजन की सिद्धि के लिए वेदांत में अर्थापति के प्रमाण नहीं माना जाता है अच्छा ये भी यहाँ लिखते है केवल लौकिक प्रयोजन की सिद्धि के लिए वेदांत में अर्थापति के प्रमाण नहीं माना जाता अपितु प्रपंच अलौकिक अर्थात ये भी कहते है मतलब श्रुतार्थापति का अर्थ है श्रुति वास्तविक इस प्रकार की सिर्फ नहीं हुआ मूल में तो ऐसे ही बोला है ना मूल में तो श्रुता के लिए है वाक्य वो तो दे दिया श्रुति वाक्य दे दिया और हिंदी में भी उसी प्रकार की लिखे हैं वो तो उदाहरण में तो श्रुति वाक्य दिया लेकिन जो मूल में बोला हाँ वाक्य भी हो सकता वाक्य लौकी का भी हो सकता है नहीं तो मीमांसक वाले कैसे देवी किसी भी तो गृह न दृष्टा में ऐसा बोला था दृष्टि में पुर्वर्ती यहाँ दृष्टार्थपति में अर्थात इंद्रिय ग्राह्य में अर्थात वाक्य शब्द ज्ञान से होना चाहिए अच्छा जीवी देवदत्त गृह गृह न ये भी श्रुतापति में आ जाएगा शब्द सुनता है ठीक है अच्छा अगे मूल में ए टीका मैं दक्षिण पार्श में नु द्वार कर्मक पिधान अन्वय अभिधा प्राकान उपस्थापक पदम विना द्वार न उपपद्यते कथम ज्ञान आपने कह दिए कि पिधे पदस अद्याहार विना तात्पर्य न उपपद्यते ऐसा आपने कह दिए शंका करने वाला कहते हैं की द्वार कर्म कपिधान वक्ता तो ऐसे कहने से पहले पिधान अर्थ का उपस्थापक जो पद पिधे ही। इसके बिना द्वारम इति अन्वय अभिधानम नहीं हो पाएगा यह आपको कैसे पता चला पिधे शब्द को लाना पड़ेगा यह आपको कैसे पता चला तो न उपपद्यते आप ऐसा कहते हैं अर्थात आपको पता चल जाता है कि पिधे पद आने से उपपद्यते हो जाएगा एक कैसे पता चला संकत है मूल में अनु द्वारम इत्याद अन्वय अभिधान पूर्वम इदम अन्वय अभिधानम पिधान उपस्थापक पदम बिना अनुपन्नमति कथम ज्ञान द्वारं ये अन्वय अभिधान जब तक नहीं हुआ तो इदम अन्वय अभिधानम तात्पर्य ज्ञान धान उपस्थापक पद के बिना पिधान उपस्थापक पद हो गया पिधे इसके बिना अनुपपन्नम ये कैसे पता चला टीका में अत्र भाव व्युत्पत्व व्युत्पत्तिर न अभिप्रेता इति परिहरति ये अन्वय अभिधान अभिधान अर्थात कथन अगर भाव में व्युत्पत्ति लेंगे तो अभिधान अर्थात कथन पूर्व पक्षी कहता है कि अन्वय से अभिधान कथन से पूर्व आपको कैसे पता चला तो सिद्धांत कहता है कि यहाँ भाव वित्पत्ति हम नहीं मानते हैं तो फिर क्या मानते हैं टीका मे अभिधीयते अन करण विपत्तिया अभिधान पदेन तात्पर्य से विवक्षित अभिधीयते अन्य अर्थात अन अनेन पदेन इस प्रकार की करण वित्पत्तिया अभिधान पदेन तात्पर्य से विवक्षित ठीक तो का अर्थ हो जाएगा तो पदयन अभिधियों ते किय इसी पद के द्वारा विधेयी पद आने से ही वह तात्पर्य को कहेगा अभीते अभीते तात्पर्य किम अभिदीयते तात्पर्य अभिदीयते नही वो पद के द्वारा तो इसलिए वो पद लाना पड़ेगा करण विपत्तिया अभिधान पदे नात्पर्य से मूल में न सिद्धांत कहता है कि न अभिधान पदे न करण वित्पत्तिया तात्पर्य विवक्षित अभीधीय अनेक अनेक पदन किमीय तात्पर्य इसलिए अभी तात्तर टीका में पूर्व पृ तात्व सति इदान तो भाव में वित्पत्ति लेंगे तो अभिधान कथन और कारण में लेंगे तो तात्पर्य पदम विना इस पद के बिना न तो ठीक है द्वितियाम मतलब तो पद का द्वितिया भी इधम बनेगा इधम पदम बिना तो तात्पर्य न उपपद्य थे इससे इधम पदम का विधेयी पद का अध्यार करेगा मूल में तथा चार कर्मक पिधान क्रिया संसर्ग परत्वम परिधान उपस्थापक पदम बिना अनुपन्नम ये जो द्वार कर्मक पिधान क्रिया अर्थात द्वार के साथ पिधान का ये संसर्ग अर्थात द्वार पिधान होना चाहिए संसर्ग पर वाक्य में है ये जो अर्थ है तात्पर्य द्वार कर्मक पिधान क्रिया संसर्ग पर तात्पर्य पिधान उपस्थापक पदम पिधे बिना अनुपन्न ज्ञान तथा संभाव्यते वहाँ भी ये संभव है टीका में इसको कह देते हैं द्वारा कर्मक क्रिया संसर्ग अवबोधन तात्पर्य क्रिया संसर्ग पर इसका अर्थ कहते हैं अवबोधन तात्पर्य इति उच्चरितम ये जो अन व्यक्ति ना इस व्यक्ति के द्वारा द्वारा उच्चरित क्यों कहने द्वार कर्मक क्रिया संसर्ग अवबोधन तात्पर्य ये अवबोधन श्रोता को हो इसको उद्देश्य रख करके ही द्वारम इति द्वारा उच्चारित ज्ञातवत ज्ञातवत श्रोतु इस प्रकार की जो जानता है श्रोतु अन्वय अभिधा पूर्वावस्थाया तथा ज्ञान संभव संभाव्यत ज्ञानवतः श्रोतु तथा ज्ञान संभाव्यतें अन्वय अभिधान पूर्व में भी अर्थात तो उसका इस प्रकार की ज्ञान हो जाए कि ये पद का अध्याय नहीं करने से वक्ता का तात्पर्य का ता संभव नहीं होगा अनुपन्न वक्ता का तात्पर्य है द्वार कर्मक पिधान क्रिया संसर्ग आगे ये हो गया अभिधान अनुपत्ति आगे है अभिहित जी तो उसके लिए कहते हैं द्वितीय को दृष्टा इति अपेक्षायाम आह मूल में अभी अपपत्ति यक्यागत अन्न ज्ञात तत्र कल्पय त्रष्टाक्य अवगत अवगत अर्थ तथा वाक्या आजा कितु अनुपपन्न ऐसा ज्ञान होने होकर सन् अर्थर कल्पय दृष्टांत देते हैं यथा स्वर्ग काम हो ज्योतिष्टो में नजेत तो यहाँ ज्योतिष से जो याग करेगा उसको स्वर्ग कैसे प्राप्त होगा क्योंकि ज्योतिष में याग तो है इसलिए हो करके वाक्यार्थ ज्ञान हो गया स्वर्ग चाहिए तो ज्योतिष में याग करें किन्तु वाक्यर्थ अनुपन्न होकर के अर्थांतर क्या कल्पना कराता है स्वर्ग काम हो न, न यजेत इत्य स्वर्ग साधन स्वर्ग का साधन कौन है यहाँ ज्योतिषम किन्तु स्वर्ग साधन ज्योतिषम तो से क्षणिक ज्योतिषम यागतया स्वर्ग साधनत्व याग में रहेगा जो कि क्षणिक है इसलिए अवगत स्वर्ग स्वर्ग साधन जो की याग निश्चय इसलिए मध्यवती अपूर्व कल्प्य तो यहाँ लक्षणा से अर्थात उस प्रकार की नहीं है क्योंकि लक्षणा से कोई पद का वाक्य का लक्षणा से हम अपूर्व को नहीं ला पाएंगे हम तात्पर्य ज्ञान नहीं होने से लक्षणा से अर्थांतर जहां कल्पना करते हैं यहाँ इस प्रकार की नहीं है यहाँ तात्पर्य ज्ञान अर्थात ज्योतिष करने से स्वर्ग होगा तात्पर्य अनुपति कोई बात ही नहीं है होगा किन्तु उसका प्रक्रिया में ये कैसे घटेगा ये होने से कहते हैं मध्यवर्ती इसको कल्पना करते हैं अपूर्व कर देते विचार पहले अनुमान खंड में आया था फिर दोबारा लिखा अनुमान खंड में बेतरे अनुमान को निषेध किया था क्यों उसको कहा अंतर्भाव कर देते हैं वेदांति प्रथापति में अभी वो विचार फिर देते हैं नयायिक मत आशंक्य मूल में नच्च यम अर्थापतिर अनुमाने नर्थपत्तिर अने अंत अर्यायिक कहता है कि अनुमान में अंतर्भाव हो जाएगा कहते कहता कि न टीका में अर्थपत्वनी अंतर्भाव कि इति विकल्य किस प्रकार अनुमान में मूल में कहता है व्याप्ति व्याप्ति अज्ञाने न अन्विनी अंतर्भाव जहाँ हम अर्थापति प्रमाण व्यवहार करते हैं वहाँ व्याप्ति ये उसका ज्ञान नहीं है तो नहीं होने से यहाँ अन्वयन में अंतर्भाव नहीं हो पाएगा कार्य यत्र कार्य तत्र कारणम ऐसा कहेंगे अन्वय में कार्य हो गया कि तो दीवा अगुंजानस्य पीनत्व यत्र तत्र रात्रि भोजन इस प्रकार की कहते हैं इस प्रकार की व्याप्ति ज्ञान नहीं है इस प्रकार की व्याप्ति ज्ञान नहीं होने से तो ये अनुमान में ये जाएगा नहीं अर्थापति फिर अगर दीवा अगुंजान से पीनत्व यत्र तत्र रात्रि भोजन ऐसा अर्थात वो कहीं दृष्टान्त देखा नहीं दृष्टांत अगर देखता तो उसको व्याप्ति ज्ञान होता व्याप्ति ज्ञान होने से नया ही कहेगा कि अनुमान हो जाएगा सिद्धांत कहता है कि इस प्रकार की वो देखा नहीं तो देखा नहीं तो फिर कैसे करेगा ये कहते हैं कि बिना अनुपन्न तो ये नहीं हो पाएगा अर्थात ये एक प्रकार की तर्क लगा रहे हैं अर्थात तो उसको व्याप्ति ज्ञान दृष्टान्त तो में व्याप्ति ज्ञान नहीं होने पर भी कहता है इसका कोई अन्य उपाय है ही नहीं इसलिए कल्पना करता है अन्य व्यक्ति व्याप्ति अज्ञानी अंतर्भाव न्यायिक लोग इसको मानते नहीं वो कहते हैं कि पीनत्म मतलब यवा पीनत्व तत्रि भोजन ये होगा ही होगा तो कहेंगे दृष्टान्त नहीं है जब पहला बार भी नहीं देखेगा अर्थापत्ति से किंतु हो सकता है अच्छा अर्थापत्ति से न्यायिक को दोष दिखाने के लिए अन्यथा उपपत्ति इस प्रकार की दिखाना पड़ेगा नया के पास वो नहीं मिलेगा अन्यथा अन्यथा उपत्ति अन्य, अन्य कहेंगे कि रात्रि दिवा नहीं है सायं कालो उस प्रकार की सब नहीं अगर होगा तो फिर अन्यथा उपपत्ति नया दिखा नहीं पाएगा तो अर्थापति मानना पड़ेगा व्यतिरकिणी आगे व्यतिरिक व्यतिरिक अनुमान तुम प्राग एवं निरस्तम अर्थापति को केवल व्यतिरेक में आप ले ही नहीं पाएंगे क्योंकि केवल के अनुमान तो पहले से ही निराश किया है क्योंकि उस प्रकार की अनुव्यवसाय नहीं होता है वेदांती वहां कहा था मूल में एटिका में आद्यम अर्थात अनुए में अंतर्भाव नहीं होगा द्वितीयम व्यतिरेक में भी नहीं होगा अनुमिनो में अन्व्यवसाय अभावी व्यतिरेकिणो अनुमान अनुपन्नम आह अनुमिनो में इस प्रकार की अनुव्यवसाय ज्ञान नहीं हो रहा है जहाँ व्यतिरेकी की होता है वहां तो वरंग अर्थापत्या कल्पया इस प्रकार की अनुव्यवसाय होता है ऐसा वैदांतिक व्यतिरेकिणो अनुमान अनुपकरण व्यतिरेकी अनुमान नहीं है क्योंकि अनुव्यवसाय उस प्रकार नहीं है या तो व्यतिरेकिणो अनुमानता नास्ती अतएव मूल में कहा न अतए तो अर्थपत्ति स्थले अनुमीनोमी न अनुव्यवसाय अनेक इदयामी अनुव्यवसाय अर्थात तो अनुभव जैसे आता है ऐसे ही मानना पड़ेगा सिद्धांत किया था टीका में कीदृश त अवसाय अनु अर्थात तो अनुव्यवसाय अनुमीनोमी इस प्रकार की नहीं हो रहा है फिर किस प्रकार की होता है मूल में बेना किन्तु अनेक इदयामी टीका में तथा तो चर्थपत् आवश्यकवात अर्थापति ये प्रमाण ये आवश्यक है सिद्धांत कह रहे हैं पूर्व कहता है कह कि अगर अनुमान से हो जाएगा नया ही कह रहा है अर्थापति को क्यों प्रमाणांतर मानेंगे गौरव होगा सिद्धांत कहते है आवश्यक ना तो आप न गौरव आशंका नियम तो फलोमुख गौरव ये भी ग्रहणीय है, है। <coughs> अच्छा ठीक है आज तो शराचार्य सूत्र भाष्य भगवंत ईश्वर मूर्ति व्यवहार दक्षिणा ये भ्यास से कल जो हमने कहा था ना पुण्य पापा नाम उससे वास्तव में क्या होता है प्रारब्ध हो तो भोजन एक अक्षय जैसे भगवान वासी करते हैं का पुण्य करेगा